माही बाक्षुस्तोपरंद्रिया ब्रह्मशन मां ब्रह्मया महमया पलोदया कर्णस्वया कर्ण ओम शांति, शांति, शांति, शांति, शांति साम वेदिया के तृतीय खंड के प्रथम मंत्र के के अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है जिसमें पूर्वारी का मीमांशों को कहना था प्रसंग ही चल रहा था कर्म से ही फल मिल जाता है फलदाता रूप से ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है ये मीमांश कौन का है तो इसके लिए फलों का विवेचन कर रहे हैं कौन सा फल ईश्वर के बिना ही मिल सकता है और कौन से फल के लिए ईश्वर की अपेक्षा होती है उसके विवेचना अहम भाषा में चल रहा है आशीका नहीं कर है। हैं देखो तो कर्म दो प्रकार के कर्म होते हैं एक तो अनंतर फल वाले और एक आगामी फल वाले जैसे भोजन आदि क्रिया है साथ साथ फल मिल जाना है दमन आदि क्रिया है साथ साथ फल वाले हैं तो उसके लिए तो ईश्वर की कल्पना नहीं होती है किंतु तो जो आगामी फल वाले कर्म हैं अभी कर्म करेंगे कर्म नष्ट हो जाएगा कालांतर में फल मिलना है वो भी दो प्रकार के हैं एक दृष्ट वाला है एक अदृष्ट वाला है जैसे कृषि सेवादि आगे है किसान खेती करता है तो खेती तो करना जो क्रिया थी वो समाप्त तो हो गई किंतु कालांतर में फल मिलेगा किंतु दृष्टफल है उसी को देख, देख पाता है अथवा किसी क्षेत्र की सेवा करता है बड़े आदमी की सेवा करता है छोटा आदमी सेवा करता है उस सेवा का फल कालांतर में माना जैसे मासिक हो चाहे वार्षिक हो किसी को शेता है तो शब्द के अधिक वो फल मिलता है ऐसा देखा है किंतु ये जो तो विज्ञानी कर्मों का फल जो है अदृष्ट फल है तो यहां कोई न कोई व्यक्ति एक होना चाहिए इसका बहुत विवेचन हो चुका है कर्म स्वयं फल ने जैसे जड़ है उसको पता ही नहीं है और जीव अपना कर्म का फल स्वतः नहीं पाता है कब कहां पर कौन सी गलती किया या अच्छा बुरा कौन सा कर्म किया उसको ख्याल नहीं है आई हम लोगों को पहले हम क्या क्या करते आए हैं हमको नहीं पता जब फल भोगा जाता है तो अनुमान से सिद्ध होता है कि ऐसी गलती कहीं हो गई थी अनुमान से सिद्ध होता है प्रत्यक्ष नहीं है तो जीव को भी पता नहीं है कौन सा कर्म किया कैसा फल है वैसे ही कर्म को पता नहीं वो जड़ है इसलिए कर्म के फलदाता रूप से ईश्वर को मानना पड़ेगा ये माने पौराणिकों का कहना है देदांतियों का कहना है मीमांसक फलदाता रूप से ईश्वर को रहना क्यों उनका तर्क है जब फलदाता रूप से ईश्वर को मानने वाले लोग हैं उनको भी कर्म को लेना पड़ता है अगर कर्मों को सहारा लिए बिना ईश्वर केवल फल देता है माना जाए तो वहां वैषम्य नए गृह दोष आ जाएगा सृष्टि विषम है तो ये विषम सृष्टि को बनाने के कारण से ईश्वर को दोष आएगा अगर कर्म को सहारा लेते हैं तो कर्म के सहारा लेने पर जिसका जैसा कर्म था बैषम्य का कर कारण कर्म हो जाता ईश्वर नहीं होता इसलिए ईश्वर को कोई दोष नहीं देते हैं तो जब उनको भी ईश्वरवादी को भी कर्म मानना ही है तो हम तो कर्म मान बैठे ही है तो कर्म से ही काम करता है ईश्वर को क्यों तो मानना उनका कर्म ऐसा है अब ये ईश्वर को माने बिना कर्म का फल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है उसको लेकर के विशेष विशा चल रहा है ठीक से होगा फलोदयना अपवर्गो नाशो यशिया सा फलापवर कि नहीं एक फलापवर की कर्म है और दूसरा है अनंतर फलवानी कर्म फलोदय ना अपवर्गो ना ना सो फल होते ही नाश हो जाता है जिसका उसको फला पवर करते हैं सफला नहीं, न फलादाता पृथक अपेक्षते जैसे भोजन आप करते हैं भोजन करते समय में फलदाता अलग से कल्पना नहीं होती जैसे जैसे भोजन करते हैं वो उसकी स्वीतृप्ति मिल जाती है उत्पन्न प्रध्ंशी है जैसे उत्पन्न वर्म भोजन क्रिया वैसे नष्ट भी हो जाता है अनंतर फल वाले जो कर्म के कर में साथ साथ फल मिल रहा है जिस कर्मों का उसके लिए फल फलदाता की अपेक्षा नहीं है उस कर्म के लिए नहीं है कहा चार नंबर की टिप्पणी है पृथक माने कर्पुर सकाशा पृथक इत्या करता तो है वहां भोजन करता है उससे अतिरिक्त कल्पना नहीं होती कि दूसरे कोई व्यक्ति फल देता हो ऐसी कल्पना नहीं होती वहां ईश्वर की कल्पना नहीं होती भोजन को भोजन का फल लेने के लिए ईश्वर की कल्पना नहीं होती है यह कहा दूसरा आंतर फल वाले उत्पन्न प्रध्वंशिनी है कालांतर फल वाले जो तो कालांतर में जाकर के फल देने वाले कर्म जैसे कृषि कर्म है शिव शिप सेवादि कर्म है या यज्ञ आदि कर्म है जो ये कालांतर में फल देंगे अभी अभी फल नहीं मिलने वाला होगा तो उत्पन्न प्रध्ंशी उनको जो कहा था वो उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना फल दिए नष्ट होता है अपने समय पर होता है जैसे कृषक जब तक हल लगाता है खेत में बीज बोता है तब तक कर्म हुआ अब फल मिलेगा दो महीने चार महीने के बाद अनाज मिल रहा है उसको ये उत्पन्न प्रध्ंशी कर्म माने जाते हैं कालांतर फल वाले यज्ञ आदि तो है, है। कृषि आदि भी ऐसा है और सेवा आदि भी ऐसा है जैसे सेवा किया उसी काल में फल नहीं मिलना है सेवक को फल मिलेगा मासिक किया वार्षिक करके आगे जा करके मिलना है उत्पन्न प्रदर्शनी उत्पन्ना सती फलम अवत्व प्रदर्शत है ऐसी स्थिति है उसकी उत्पन्न हो करके फल भी बिना ही नष्ट हो जाता है ऊपर साथ साथ फल नहीं है उसका कालांतर फल वाले कर्मों की स्थिति ऐसी अतः तथा फलदाता कालांतर ही है ऐसे कर्मों के लिए फलदाता रूप से कालांतर में फलदाता की अपेक्षा होती है कालांतर में जो फल मिल है फलदाता चाहिए तो क्यों कर्म तो नष्ट हो गया है और कालांतर में फल मिलना है तो फलदाता पूर्व कोई, कोई होना चाहिए इसी से ईश्वर की सिद्धि होती है कहना चाहते हैं दृष्टांत देंगे एक शब्द व्यक्ति का दृष्टान्त देंगे एक आजाद भाव अपमान देते हैं यज्ञा को लेकर के चर्चा चल रही है ना यज्ञ मान कर्म है वो स्वतः फल देता है ईश्वर की आवश्यकता नहीं है मांसव प्रद्ध करना है इसके लिए सिद्धांत ही अनुमान देते हैं यागादि फल हम जो यागादि का जो फल होगा वह कर्मादि अभिज्ञ है दीयमान कर्मादि को जानने वाला जो व्यक्ति होगा उसके द्वारा दीयमान फल है किस व्यक्ति ने कहां पर कैसा कर्म किया है आदि से यह देश का आदि के विचार यागादि जो फल होगा यज्ञ आदि कर्मों का फल कर्मादि अभिज्ञ व्यक्ति जो होगा अमुक व्यक्ति ने अमुक समय में ऐसा काम किया है ऐसा जानने वाला व्यक्ति के द्वारा दीयम होता है फल दब फलत क्यों साक्षात फल नहीं है कालांतर में फल है इत्यादि का फल यज्ञ करता है कि शरीर में बैठ करके जीवात्मा और फल भोगेगा दूसरे शरीर में देवादि शरीर में जाके फल भोगता है फलत पार व्यवधान युक्त फल है वो काल का व्यवधान है बहुत लंबा समय का व्यवधान करता है पिछले कोई न कोई फलदाता था वहां होना चाहिए एक कहा सेवा फलवत ये दृष्टान्त है सेवा का फल कालांतर में फल मिलता है महीना भर सेवा करता है, फल फल कर है कर कर तो फल मिलेगा सेवा ये फलवतः इत्या कहते हैं तस्मात गिभाष में कहा तस्मात शांति याज्ञादि कर्म नहीं याज्ञादि कर्म समाप्त हो गया पूर्णाहूति हो गई कर्म नष्ट हो गया शांत शांत हो गया यज्ञ कर्म जो भी किया था यजमान ने यज्ञाधि कर्म नष्ट हो गया शांत कर्म ही विज्ञाधि कर्मों के शांत हो जाने पर माने पुराणाओं की समाप्ति होने पर ध्वंस हो गया शांत कर्म शांत होने ध्वंस हो गया नष्ट हो, हो गया होने पर नित्य कार्तिक कर्तिकर्म फल व्यवहार कर करके ईश्वर है नित्य ईश्वर है एक ऐसा ईश्वर को मानना पड़ेगा वहां फलदाता रूप से जो कर्ता और कर्म का फल का को जानने वाले किस कर्ता ने ऐसा कर्म किया है अच्छा पूरा जो भी कर्म किया होगा कर्ता कर्म फल तीनों का विभाजन विभाजित्व जानने वाला किस कर्ता ने कैसा कर्म किया उसके अद्भुत फल क्या होता है ऐसे तीनों के विभाग को जानने वाला जो हो ईश्वर उसके द्वारा होना चाहिए क्यों शेब्य विभक्त जैसे शेत पुरुष होता है शेत पुरुष होता है जिस व्यक्ति की सेवा करते हैं लोग सेवक लोग सेवा करते हैं तो उसको पता होता है इसने ठीक सेवा किया है इस व्यक्ति ने गलत सेवा किया है कुछ समझता है उसके समझ के आधार पर ही फल देता है सबको एक जैसा फल नहीं देता है इससे भी व्यक्ति हमें घर में जो सेवक आदि होते हैं सबको मालिक एक जैसा नहीं करता किसी को दंड भी देता दे दे दे दे है उल्टा कर वर् देता और फल अलग अलग, अलग का फल होता है ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म सुभाषु कर्म जैसा किया होगा जिस देश में जिस काल में प्रसर्ण किया होगा उसका जैसा फल होना चाहिए वैसे जानने वाला एक विभाग को तो जानने वाला ईश्वर की ईश्वर चाहिए आयांतर में फल मिलना है कर्म तो उत्पन्न हो गया नष्ट हो चुका है अब स्वर्ग मिलना है दूसरे शरीर तीसरे शरीर न जाने कितने जन्मों के बाद मिलना है ये नहीं इसी जन्मों के बाद तुरंत तो स्वर्ग मिल ऐसा कोई नियम नहीं है होता क्या है जब हमारा शरीर छूट जाता है तो संक्षित कर्म जितने बड़े हुए हैं और ये अभी जो क्रियामान कर्म ये शरीर में किया हुआ कर्म सबको जोड़ा जाता है जब क्रेडिट डेबिट जोड़ा जाएगा मिलाया जाएगा हिसाब किया जाएगा तो जोड़ तोड़ किया जाए उसके बाद में मैंने प्रधान कौन बनेगा उनमें से उसका प्रारंभ करके अगला शरीर बनता है ये स्थिति मुख्य क्या बनेगा ऐसी स्थिति तो कालांतर फल वाले मन से स्थिति कहा सैव्याधिवत जैसे शब्द पुरुष के द्वारा होता है सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं सेवा लेने वाले को शब्य बोलते हैं सेव्याधिवत जैसे सब्य पुरुष होता है वो सेवक के सेवा के आधार पर फल देने वाला होता है ठीक इसी प्रकार है इसी प्रकार यागादि अनुपलदाता उपफल कहते यागादि के अनुरूप जैसे एक व्यक्ति ने किया होगा जागरण भारण जैसा इसे किया होगा से किया था तो स्वर्ग थोड़ी मिला नर्ग देगा उसको ज्योतिष सौवादी किया होगा तो स्वर्ग देगा अलग अलग ढंग से तो या अनुपलगाता उपपत् थे कहा उपपत्ति थे नित्य कृतिकर्म विभाग करतृकर्म फल विभाग के ईश्वर उपपत् थे ऐसी तरीके जो नित्य ईश्वर है कर्ता कर्म फल जानने वाला ईश्वर सिद्ध हो जाता जैसे क्षेत्र पुरुष को पता लगता है इस व्यक्ति ने मायना भर क्या सेवा किया उसका आधार पर फल देता है ठीक इसी प्रकार ईश्वर इस भी ऐसा सिद्ध होता है लेकिन ठीक है नो जीवस्तावर स्वर उपभोग साधन नियम था पूर्वादी बोलता है महाराज जीव एक नियंता है नियंत्रण करता है जिसके अपने उपभोग साधन सामग्री का नियंत्रण करता है नियंत्र है, है जीव नियम में नहीं है नियामक है जितने भी हमारे मकान दुकान जो भी होंगे उसका हम नियमन करते हैं ये हमारे नियम में है और हम नियामक होते हैं जीवस्ता बनाते हैं ये संचाय जीवस्तावत स्व उपभोग साधन अपने जो उपभोग के साधन है उसके नियंता बनता है जीव जीव नियंता है तस्या भी ईश्वर फलदान आ जाए उस जीव को भी अगर ईश्वर नियंत्रता बनता है किसके माध्यम से फलदान के द्वारा फल के माध्यम से यदि नियंत्र ईश्वर बनता है तो नियंत्रता का नियंत्रण हो गया ईश्वर जीव भी है अपने उपभोग साधन के नियंत्रता बनता है उस जीव का भी नियंत्रण ईश्वर को मानने पर तो फल ईश्वर के अधीन नियंत्रण ये मानने पर क्या आएगा तभी नियम एक अनुमान बन जाएगा नियम सो नियम में तो अंगीकार उस नियम क्या होगा कि नियमता को अपने से भिन्न अपने से भिन्न व्यक्ति के द्वारा नियम स्वीकार किया जैसे जीव नियंता है वो नियम वो नियंत्रित हो गया किसके माध्यम से तो जितने भी नियम तो होंगे वो अपने से भिन्न से नियंत्रण होंगे ईश्वर भी अपने से भिन्न से नियमता होगा ये सिर्फ होने का दिया यही पूर्वाजी के कारण नम जीवस्ता नियमता तस्या भी ईश्वर फलदान में नियमता चेत ईश्वर को फल फल प्रणाम के रूप से नियंता मानेंगे तो ईश्वर एक ऐसा माना जाए तो कहा जाए तो कहीं क्या होगा नियम जो नियंता है उसका सो व्यतिरिक्त नियंता नियंता जो होगा अपने से भिन्न के द्वारा नियमता होगा जैसे जीव है ये उसी प्रकार अंगीकारा ईश्वर से भी अन्य नियंत्रत ईश्वर का भी कोई नियंता होगा फिर वो भी उस, उसके उसके अधीन होकर के इसको फल देगा असजतः नियंत्रित है, जैसे नियंत्रित्व धर्म जीत में है वैसे ही ईश्वर में भी है तो ये नियंत्रित्व धर्म होते हुए भी नियम बना हुआ है जीव तो ईश्वर भी नियम बनेगा किसी न किसी का फिर अंग दोष जाएगा ये बोलना चाहता है पांच भी टिप्पणियां है चार भी दो तीन दो तीन दिन भाष्य में थी महाराज दोष्य भाग ही है भाष्य बत्मसिल आत्मशिल्प्याभ्यदि अहिम ही कृषि आदि कृषि सेवादि फल जैसे कृषि का फल होता है आत्मसेवा सेवा अधीन स्वयं की सेवा और के अधिन और शब्यादि के अधीन होता है सेवा का फल ये बता ये तो न तो भैया स्वतंत्र कर्म ये जो है ये दो को छोड़कर के जो समय छोड़ करके, करके अन्य कर्म का फल हो नहीं सकता फल कर्म स्वतंत्र भी नहीं हो सकता फल भी नहीं देखा गया एक दो तीन किसान एक ने कहा आत्मसिल आत्मा स्वयं कर्षक जैसे किसान खेती लेता है तो अपने ही अधीन होकर के लेता अपने अधीन करके लेता है खेती दो नंबर में कहा उभय न्याय व्यतीय और स्वतंत्री यथोक् नियम दो है अनपेक्षा दो ही नियम है माने या तो गति लक्षण कर्म है या कालांतर में फल देने वाली कर्म है तो कालांतर में फल देने वाला कर्म को या तो अपने आप फल लेता है दृष्ट फल वाला हो और दृष्ट फल में भी दो भाग है एक तो स्वतः फल देने वाला कृषि आदि कर्म का फल स्वतः ही देगा और सेवा आदि का कर्म कव दूसरे के अधीन है और अदृष्ट फल वाले तो सब दूसरे का अधिन होता ही है ये बोलना चाह रहे हैं तो नियम यथोच नि अनेनपेक्षा जायमान समुदायत ये दो नियम को परित्याग कर तीसरा नियम मिलने वाला नहीं है कर्म के फल लेने के लिए या तो स्वयं ले सकता है कहीं कहीं अंत्र दूसरे के अधीन नोट करके लेना पड़ता है एक कालांतरिक अदृष्टा फला यागारी क्रिया कालांतर अदृष्ट फलश सा, साम्यामतीसंग्र काला कालांतरित जो अदृष्ट फल वाले जितने भी कर्म होते हैं अदृष्ट फल वाले जितने भी कौन है यज्ञ आदि कर्म है वो कालांतर फल वाले भी कोई दृष्ट फल है कोई अदृष्ट फल है जैसे सेवा आदि का वो तो दृष्ट तो फल में आ जाए कृषि आदि दृष्ट फल में है किंतु यज्ञ आदि जो होते हैं अदृष्ट फल वाले हैं कालांतरित काल का जहाँ व्यवधान होता हो अदृष्ट फल वाले क्रिया याग आदि क्रिया जितने भी आदि क्रिया है वह कालांतर अदृष्ट फल सेवादी साम्यम ना ना रहती कहते जैसे कालांतर में फल फैलने वाला कर्मों का फल है वो अपने अधीन होता है कि तो दूसरे का अधीन होता है दूसरे अधीन होता है सेवा का फल सेवा करने वाला व्यक्ति को सैभ्य व्यक्ति देगा दे जो भी फल देगा तो दूसरे के अधीन होता है कालांतर अदृष्ट फल सेवादि साम्य उसकी क्षमता को अतिक्रमण न रहती अतिक्रमण करने योग्य नहीं होता उपसंग्रहण तथा चैत्य आदि कर्म ही यथोक्त नियम दया अति यही है तथा, तथा लंगवेश कर्म के विषय में कर्म जो है ना ये दो नियम जो बता दिया ये दो नियम को उल्लंघन करना संभव नहीं बताया चार में ये बता कहा पृथक माने कर तो सकाशात पृथक अपने से पृथक की अपेक्षा नहीं रखते हैं कहा अनंतर साथ साथ भोजन वाले जो का वो होता है उसमें पांच के टिप्पणों में कहा पूर्ववादी की क्षमता है टीका में वही क्षंका है ऊपर में टिप्पणी है ईश्वर स्व व्यतिरिक्त नियम जब नियंता का नियंत्रण होता है तो जैसे जीव नियंता है वो भी नियम में बन जाता है तो ईश्वर भी नियंत्रित अविषे से नियं, क्या होगा नियम में बन जाएगा यही अनुमान दे रहे हैं तो पूर्ववादी का अनुमान है ईश्वर स्व है व्यतिरिक्त नियम में हो ईश्वर जो अपने से भिन्न के द्वारा नियम में होगा यानी इसका भी नियंत्रण कोई होना चाहिए क्यों नियंत्रित नियंत्रण ना जीव का नियंत्रण जीव जैसे जीव नियंत्रण होता हुआ अपने से भिन्न का नियम में बन गया किसके बना ईश्वर का बना उसी प्रकार ईश्वर भी नियम में होगा ईश्वंता हो यदि प्रयोग संभव ऐसे प्रयोग होगा फिर ईश्वर भी दूसरे का दिन होगा ऐसा इस सिद्ध होगा यही मीमांशा ने कहा इसके उत्तर देंगे आगे अनुमान ही देंगे अनुमान से सब प्रतिपक्ष दोष दिखाएंगे सम, अभी समय आया नहीं समय आएगा दिखाएंगे ध्यान रखना अनुमान को अनुमान गलत अनुमान है अभी ध्यान देना आगे आएगा अच्छा आगे ठीक है अब अवस्था प्रसंग अनुमान की आ संख्या इस सिद्धांति का जो अनुमान था तो अनावस्था प्रसंग से बाधित है अनुमान सिद्धांति का अनुमान था टीका में था यागा फलम कर्मादि अभिज्ञ दीयमान ये टीका में जो अनुमान है सिद्धांति का अनुमान है यागादि जो फल है कर्मादि कर्मादि के फल को फलादि को जानने वाला व्यक्ति के द्वारा तो दीयमान है व्यवत तो फलत्तर में फल मिलने वाला है सेवा फल इत्यादि जो कहा था यह अनुमान बाधित है कर अनुमान ठीक नहीं है सिद्धांतिक अनुमान ठीक नहीं है गुर्वारी करता है ठीक है अच्छा तो अनावस्था प्रश्न होगा अनवस्था दोष आ जाएगी इसलिए क्या होगा हो अनावस्था कैसी है जब जीव अपने उपभोक् साधन का नियमता होता हो, नियम में बन सकता है तो ईश्वर तो भी नियम में होगा फिर उस उसके जो नियंत्रण करने वाला नियंत्रण करने वाला भी किसी न किसी का नियम में अनावस्था में करा जाएगा तो अनावस्था दोष के द्वारा अनुमान बाधित हो जाएगा सिद्धांत का अनुमान बाधित होगा करके बाद दोष लग जाएगा ये पूर्वाधिक आधिका अनुमान है ये शंका है वहां जो व्यक्ति का सिद्धांत का अनुमान उसके ऊपर दोष दे रहा है और उसके अवसिदान आगे वो करेंगे उस दोष का परिहार करेंगे अच्छा इसलिए को उत्तर में कहते सिद्धांत बोलते शंका सच का आप आत्मभूतः सर्वस्व वो ईश्वर जो है ना ईश्वर से भिन्न ईश्वर कोई है ही नहीं वो तो सबका स्वरूप है सबका स्वरूप है तो उससे भिन्न कोई होता तो उसको नियम उसको भी नियम में मानने की एक शंका है अशंकित किन्तु वो आत्मभूत सर्वस्व सबका स्वरूप है सबका स्वरूप है तो उसे भिन्न कोई है ही नहीं तो फिर किसके नियम पर बनेगा उत्तर है पास कल्पित भेद मात्रा नियम नियमा नियामक भाव उपरते नात्विक भेदावकाश जीव और ईश्वर में जो भेद दिखाया तुमने पूर्व में भेद दिखाया था तो वो जो कल्पित भेद, भेद को लेकर के सारा भेद व्यवहार चल जाएगा मतलब तो वास्तविक भेद लेने की आवश्यकता नहीं वास्तविक तो एक ही है यही सिद्धांत करता रहा है कल्पित भेद मात्रा नियम्य नियामक भाव उपत् नियम नियामक भाव कल्पित भेद को लेकर हो जाता है काल्पनिक भेद को लेकर न तात्विक भेद अवकाश तात्विक भेद गुंजाइश ही नहीं है अवकाश ही नहीं है यह सिद्धांत ने उत्तर दिया टिप्पणी क्षेत्र साध्य वैकल्य का उत्ता घोषणा अतः सात्य वैकल्य है अनुमान में मानी दृष्टान्त में सात्य का अभाव है दृष्टांत क्या दिया था जीव अवत दिया था पूर्वादि तो जीव ईश्वर में वास्तविक भेद है ही नहीं अगर वास्तविक भेद हो तो नियम में और नियंता में नियम में, नियं में, नियं में नियंता नहीं हो सकता एक व्यक्ति एक ही है वो वो तो, तो कल भी भेद को लेकर हो रहा दृष्टान्त साथ सात्य नहीं है पूर्वादि का अनुभव ने सात्योग है यह सिद्धां टीका में आ गया एचीव पॉइंट में न कल्पित भेदवतोर डीएम में नियंत्रित है अदर्शनासंगठन पूरी बात करते महाराज कल्पित भेद वाले जो दो होंगे कल्पित भेद वाले उसने डीएम में नियम भाव कहीं देखा नहीं है कल्पित भेद वाले इसलिए आपने जो दोष दिया हमारे ऊपर में शादी भाई के लिए दोष वाला नहीं है ये हम कहते हैं न कल्पित भेद बतोर कल्पित भेद वाले दो व्यक्ति का क्या होगा नियम में नियंत्रित तो भाव अदृश रहा नियम में नियामक भाव नहीं देखा गया है इसलिए असंगतम ये ये आपने जो कहा साग्य वाइकल्य है ये ठीक नहीं है संगति युक्त नहीं है ये नवाच्य सिद्धांत जाते हैं ऐसा नहीं कहा है कल्पित भेद वाले में भी नियम नियम भाग होता है कहा देखा है तो बताएंगे भेदमादृश्य अकल्पित्व असंप्रति पत्थ्य भेदमात्र कल्पित नहीं है ऐसा सिद्ध है क्या कहें भेदमात्र कल्पित नहीं सत्य है ऐसा, तो अकल्पित, अकल्पित तो है। ऐसा नहीं सिद्ध है तो कल्पित भेद हो सकता है ये सिद्धांत बोलता है भेदमात्र से अकल्पित असंप्रति है। तुम्हारे हमारे में ऐसा कोई सामंजस्य नहीं कि भेद मात्र जितने भी भेद होते हैं अकल्पित होते हैं वास्तविक ही होते हैं ऐसा नहीं है तो हम मानते हैं तो अब तब जीवेश तात्विक भेदवंत नियम नियामकवाद्यम तो दृष्टांत संभवात कदा ऐसे अनुमान किया नहीं जा सकता जो तुम्हारा अनुमान ये हो सकता है पूर्वाधिक अनुमान हो सकता है कि जीव जीवेशौ तात्विक भेदवंत हो जीव और ईश्वर वास्तव में तात्विक वास्तविक भेदभाव है नियम नियामकवादी न अनुमान अनुमान सक्यों ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता क्यों हम तात्विक भेद मानते नहीं हम मानते हैं तात्विक भेद हम तो काफी मानते हैं या अनुमान नहीं किया जा सकता क्यों दृष्टांत असंभव और दृष्टांत कहां हो गए हमारे लिए हम माने वहां दृष्टांत देना होगा दृष्टांत अनुमान देने वाले को सामने वाले को जो माने वो शाम देना होगा हम तात्विक भेद मानते ही नहीं दृष्टांत कहा हमारे दृष्टांत दृष्टान रहा न तो एवं तात्विक भेदावकाश है इसलिए तात्विक भेद का अवकाश ही नहीं है यहाँ हमारे अच्छा। यहाँ वेदांत तो में तात्विक भेद का वास्तविक का अवकाश ही नहीं हमसे जितने विभेद है कल्पिक भेदांत है बाकी तात्विकेय यही परमात्मा ही है कि ईश्वरी हमारे यहां पर स्थिति ऐसी है अच्छा तात्विक भेद निषेधो असंभव इसलिए तात्विक भेद का निषेध असंभव है क्यों हम मानते ही नात्विक भेद अवकाश उपस्थिति शंकावकाश का अवकाश कैसा कि तात्विक भेद असंभव है क्यों प्रतियोगी तात्विक भेद की अनुपस्थिति है तात्विक भेद हो तो उसके तात्विक वस्तुओं भेद दिखाए निषेध किया जाए ये इसलिए शंका का अवकाश ही नहीं कहा भ्रांतर उपस्थित निषेध अनुरोधात्मक निषेधा निषेध अनुपरोधा भ्रांति के द्वारा प्राप्त जो वेद है उसमें रुकावट नहीं है जीव ईश्वर में ध्रांति से वेद प्राप्त है वास्तव में वेद है ही नहीं वास्तविक जीव और ईश्वर भेद न हो तो महावाद के सैकड़ों महावाग के सुनने पर भी जीव कभी ईश्वर हो नहीं सकता गाय और भैंस न तो जीते जी एक हो पाएंगे न मरने के बाद एक हो पाएंगे स्थिति आ जाएगी अगर वास्तविक भेद हो तो वास्तविक भेद धार्मिक तो, तो भेद नहीं है, तो है। एक आगे ठीक है देखिए सचा सर्वस्व सचा सच्चा सर्व सच्चा सर्वस्व राशि में एक पंक्ति बताई थी वहां पर भेद है ही नहीं क्योंकि उसका कोई नियम में मिलने वाला नहीं नियमता नहीं मिले क्यों सबका स्वरूप है तो सबका स्वरूप के लिए कौन नियंत्रण करेगा ठीक है इसके काल्पिक भेद में आप नियम आरोप दस आप बुध हो गया है काल्पिक भेद तात्विक भेदवत पे तो घटाधिपत कार्यत्वादि है। अगर तात्विक भेद हो जीव और ईश्वर में तो क्या होगा कार्यत्व तो आ जाएगा दोष आ जाएगा जीव ईश्वर में कार्यत्व दोष आ जाएगा ये कहा तात्विक भेदवत पे तो अगर ईश्वर की तात्विक भेदभाव हो तो घटाधिपत जैसे घटपट के तात्विक भेद होता है व्यावहारिक भेद तात्विक भेद घटोत्पट में तो क्या होगा वो भिन्न होते हैं कार्यत्व दोष आ जाता है ठीक इस प्रकार ईश्वर भी कार्य बनने लग जाएगा तात्विक भेदभाव तो, अतिरिक्त नियमित्व व्याप्ति अभाव इसलिए ईश्वर इस के अतिरिक्त तो जो नियमित्व जो शंका उठाए तीन ने जैसे जीव अन्य से नियम है और कोई शेर भी अन्य से नियम है ऐसी शंका व्याप्ति अभाव ऐसी व्याप्ति मिलेगा ही नहीं वहां इसलिए ना अनावस्था प्रसंग इसलिए अनावस्था प्रसंग आएगा नहीं यहाँ ये बतायात्विक वेदवत पे साफ निकट तुष्य तो दुर्ग न्याय ना सामने वाला खुश हो जाए इसको कहते हैं तुष्य तो दुर्धन न्याय युक्ति हम नहीं मानते इस बात को भले तुम्हें ही मान लो तुम्हारे हिसाब से चले तब भी नहीं बने हम तुम्हारे हिसाब से चलते हैं तुम जैसे मान्यता बनाते वैसे ही चलते फिर भी नहीं बने हम तो मानते रहे और तुम्हारे हिसाब से चलेंगे तब भी नहीं होष्य तु दुर्जन न्याय कहते हैं दुर्धन तुष्य ये युक्ति है माना दुर्दम आनंदित हो जाए खुश हो जाए ऐसी युक्ति से कहते हैं घटाधि में हम तात्व भेदभाव वास्तव में तात्विक भेद घटाधि में हमारे यहाँ है नहीं ये तो उसी के मानी पूर्वादि के हिसाब से बोला जाए से दुर्भेद नहीं है हमारे यहाँ कहा सबके सब कल्पित भेद तात्विक भेद किसने कहें भी नहीं एक आतात्विक भेदवत विज रहा है टिप्पणी आगे न कल्पित भेदवत और नियमित्वादी अनुपत्ति अदर्चनात्मिक समझा हाँ पूर्व आदमी समझा कल्पित भेद वाले के नियमित नहीं होता नियम नियामक भाव जहाँ होगा वहाँ तात्विक भेद होगा शिव और ईश्वर में नियम नियामक भाव है तात्विक भेद होगा यही कहना चाह रहे हो ठीक है ऐसा नहीं देखा हो सिद्धांत कहते कल्पित भेद बथोर ऐसा नहीं माना जा सकता जो कल्पित भेद वाले हैं नियमित अत्यवादी अनुपत्ति नियम व्यादि नहीं है अगर समाध नहीं देखा है इसलिए नियमित्व है जीवन साधी संख्या ऐसा शंका नहीं करना क्यों दिन बिंब प्रतिबिंब दर्शन दिन और प्रतिबिंब में तात्विक भेद है कि कल्पित भेद है जब प्रतिबिंब में कल्पित है तो भेद कहां से तात्विक होगा तो नियम में नियाम भाव हो जाता है दोनों में कल्पित भेद वाले दोनों में नियम नियामक नियाम देखा है मैंने जीव और एक है सूर्य और सूर्य के जो प्रतिबिंब करता है दोनों में नियम में नियामक भाव है उसका नियमता कौन है सूर्य गद्रस्त सूर्य और नियम में है जलस्त सूर्य नो कल के भेदभाव नियमित में ईश्वर तो से दुर्भाग फिर भी एक नियम में तो आ ही गया ना तो भले ही वो दूसरे मान तात्पिक कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नियंत्रण करेगा ईश्वर का फिर एक नियम में तो आ जाएगा ईश्वर में भी नियम में आ जाएगा नियम में आना चाहिए आएगा तो क्या होगा जीव के समान उसके भी कोई नियमता सिद्ध हो जाएगा भले कल्पित भेद हो या शंका है न कलित भेद न एवं कल्पित भेदवत कल्पित भेदभाव नियमित ईश्वर सिद्ध उदाह नियमित्व तो आ ही जाएगा ईश्वर में भले कल्पित भेद हो किसी न किसी के द्वारा नियम्य होगा उसके इसका कल्पित भेद होगा इसी नवा सिद्धांति अनुमान देते हैं न ईश्वरों नियम्य ईश्वरों नियम्य इस सिद्धांतिक अनुमान है जो पूर्व अनुमान था उसका ईश्वर स्व व्यतिरिक्त नियम्य हो इसके लिए सतप्रति दोष देने जा रहा है पूर्वाजी का अनुमान था पांच नंबर टिप्पण में जो पूर्वाजि ने अनुमान दिया था ईश्वर सब व्यतिरिक्त नियम हो नियंत्रित जीव ऐसा था उसके एक विरुद्ध अनुमान दे रहे हैं सतप्रति पक्ष दोष दे रहे ईश्वर नियम्य सिद्धांत बोले ईश्वर में नहीं है उन्होंने नियम में बोला था साथ पक्ष के साथ अन्य हेतु इस, इस अनियम बोला था अनियमित्व बोला था या तो बोलिए ईश्वर अन्य हेतु के द्वारा ऐसे सारा साथियां करेगा विज्ञतिक सर सत प्रतिपक्ष सत प्रतिशत दोस्त इस ईश्वर नियम या ऐसा करना ईश्वर नियम नहीं होता क्यों इस उसमें ईश्वरत्व ईश्वरत्व धर्म है क्या धर्म है इस तो धर्म है के भित्रेगा जो नियम में होता है उसमें इस, इस तो धर्म नहीं रहता यत्र यत्र नियमित तो तत्र तत्र ईश्वरत्वभाव याद है भित्रेज अनुमान है तो जीव नियमित तो सामान्य अभावान नियमित तो सामान्य का अभावर के तो सिद्ध हो जाएगी सम्मान के इस ईश्वर नियम में नहीं है ईश्वर का जीव को तो नियमता ईश्वर नियम में नहीं है कि में इस तो नियम में नहीं है। तो सामान्य अभाव का अवमान के द्वारा पूर्वानुमान से सत्तिपक्ष पूर्वानुमान को पूर्वादि ने अवमान दिया पर ईश्वर स्व्यतिरिक्त नियम नियंत्रित्व जीव भक्त इसके सत्प्रतिपक्ष तो आ जाएंगे सत्य दुष्पोष आ जाएगा आगे टिप्पणा में कहते तो हैं नियमितत्व ईश्वर अनुपति अगर नियम में हो ईश्वर भी नियम नियमित तो उसका भी कोई नियमता हो तो फिर ईश्वर तो ही कह जाएगा उसको ईश्वर बने जो दूसरे के द्वारा नियंत्रण में हो सबका नियंत्रण करें उसी को कहेंगे ईश्वर अगर दूसरे के द्वारा अधीन हो जाता हो तो ईश्वरूपय समाप्त हो जाएगा ईश्वरते रहेगा का। ये यही कारण सिद्धांत नियमित्व तो अगर ईश्वर भी नियम में हो तो स्थिति तो तो में तो अनुपति अनुकूल तर्क अनुकूल तर्क ही है यह तो अस्तु सात वास्तव में होगा नहीं यदि ईश्वर नियम नियमित्व से तथा ईश्वरत्व नश्या ईश्वरत्व तो है तो नियम में नहीं है इसकूल स्तर का तथा तर्क रही था तो बलियतव पूर्वानुमान में तर्क रही है ईश्वर स्वमित्रिक्त में नियमित्वा में तर्क अनुकूल तर्क नहीं मिलेगा और यह अंकुरर का है इसलिए बलवान है यह सतप्रतिपक्ष वाले बाद वाला बलवान है कहा अच्छा आगे टीका हम कहते हैं राजा राजवथ ईश्वर फलदाता से तरी निग्रह अनुग्रह सर प्रागवान शाह प्रश्न राजा जैसे नियंत्रण करता है प्रजाओं के नियंत्रण करता है उसी प्रकार ईश्वर भी जीवों का नियंत्रण करता हो तो राजा के समान दंड और पुरस्कार के अधिकारी होगा ये कहते हैं राजवत ईश्वर फलदाता तो से जैसे राजा फलदाता होता है जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके आधार पर उसको फल देता है अच्छा बुरा फल देता है राजा ठीक इसी प्रकार ईश्वर इस भी फलदाता से फलदाता है राजा के समान आ जाएगा उसको तय भी निग्रह अनुग्रह कर्तृत्व निग्रह अनुग्रह करता बन जाएगा किसी को निग्रह करना किसी को अनुग्रह करना उसका कर्तित्व तो आ जाएगा ईश्वर में आने पर तो राजने वाला राग राज से ग्रसित होता है व्याप्वेष के कारण द्वेष के कारण करेगा निग्रह और व्याप के कारण करेगा अनुग्रह ईश्वर तो में राम पुरुष आ जाएगा ये दोष आ जाएगा गुरुवार ने कहा तो उसके उत्तर में सिद्धांत गुण ने कहा सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी और राग दोस वो राज आदि दोष से रहित है वो साक्षी है केवल संपूर्ण जो भी क्रिया अच्छे बुरे क्रिया जो भी कर्म करता है जो कि अच्छा बुरा जो भी करता है उस क्रिया के क्रिया कैसी क्रिया है और उसका क्या फल है उस, और उसके ज्ञान का साक्षी बनता है उसको ज्ञान होता है इतना ही है वो रागामान नहीं होता जैसा राजा जैसा नहीं है ठीक है देखिए यथाथ लौकिक साक्षी जैसे लौकिक लोक में साक्षी होता है कश्यचित जय हेपुर अन्य से पराजय हैपुर भी वो साक्षी जैसा बोलेगा वैसे हो जाता है किसी के लिए विजय का कारण बनता है किसी के लिए पराजय का कारण बनता है साक्षी जवाब हो यही होता है होने पर भी न राग आदिमान करते थे तो उसको रागद्व युक्त नहीं माना जाता है क्यों जैसा है वैसे बोल देता है वो कोई बना करके नहीं बोलता जैसा देखता वैसे बोलता है राजदेश से युक्त होकर के बोला नहीं कहा जाता साक्षी यथा उपलब्ध भाषित्वाद जैसे उपलब्ध हुआ है उसको वैसे बोलता है इसलिए राग आदि का नहीं बोला माना जाता जिसको साक्षी बोला लौकिक साक्षी ठीक है इसी प्रकार तो हमारी ईश्वर ईश्वर भी ऐसे ही है क्रियादि साक्षी कैसा कर्म है किसका और कैसा फल मिलना है यह सब देखता रहता है क्रियादि का साक्षी है राजा दिवान भविष्य ही रागा का इसे होता है, राजा के समान रागादीमान नहीं होता अनुरूप रातित्व अनुरूप अरातृत्व अनुरूप फल मूल ऐसा फल देता है, जैसा कर्म है वैसे फल देता है जैसे कि किसी ने यज्ञादि कर्म किया उसको तो नरक डाल दिया ऐसा काम नहीं करता जैसा जिसका है वैसे ही है अनुरूप फल अरातृत्व अनुरूप अनुरूप आधार अनुरूप फल का काता नहीं बनता वो जैसा अनुरूप है अनुकूल फल है जैसा कर्म उसके ऊपर ही देखा उनसे उसमें रागादुदोष नहीं माना जा सकता है राजा को भी देखो रागाधिमान नहीं माना जाता किसी को अनुग्रह करता है किसी को नहीं सिर्फ राजा को रागवेश नहीं मानते हो क्यों राजा भी असाधुण तदय साधु परिलक्षण न रागाधिमान करते हैं राजा को भी रागाजमान नहीं कहा जाता क्यों जो असाध दुष्ट पुरुष है उसको दंड देता है और सही व्यक्ति है उनके लिए दष्ट दंड नहीं देता रक्षा करता उसकी इसलिए उसको राजाजना नहीं बोला जाता राय फिर ईश्वर कहां से राजारान होगा यह कहा कि अगर साक्षी पे तर ईश्वर से इक्षण क्रिया सह अब क्रिया दोष आए ये पूर्वी बोलता है अगर साक्षी है ईश्वर कर्मफलों कर्म का फल का साक्षी है तो उसमें भी इक्षण क्रिया आ जाएगा। हो जाएगा ईषण क्रिया आने पर क्रियावान हो जाएगा ईश्वर क्रियावान होने से अनित्य होगा यही शंका है साक्षित तरी तब साक्षी तो हो जाए ना कर्मफलों का साक्षी है कर्म का साक्षी है तो तभी तब ईश्वर से ईश्वर की ईष्षण क्रिया तो आ जाएगी दर्शन क्रिया आ जाएगी नित्य क्रिया होने की की साक्षात दृष्टा ही साक्षी बोलता है जो साक्षात देखने वाले को साक्षी बोलते परंपरा से देखने वाले को साक्षी नहीं बोलते सुनने वाले को साक्षी नहीं बोलते साक्षात जिसने देखा हो उसको साक्षी बोलते ऐसा नियम है यथा पहा भगवान पारणी गुरी की है जैसे भगवान पारणी ने कहा है क्या कहा साक्षात भ्रष्टी संज्ञाया सूत्र बनाया है सिद्धांत गौगद ने पंचम अध्याय सूत्र है साक्षात भ्रष्ट संज्ञाया अष्टाध्याय में पंचम अध्याय सूत्र है साक्षात देखने में संज्ञा में साक्षी शब्द बताओ साक्षात शब्द से प्रसंग में है सूत्र साक्षात भ्रष्ट संज्ञायाम प्रसंग में है तो अब वो इन्हीं के कुछ आ जाएगा साक्षात देखा हो तो साक्षात शब्द से करेंगे इनी इनी का इन टी लोग कर देंगे दस्तिक तो का साक्षी शब्द बनेगा साक्षी यही है साक्षात संज्ञाया संज्ञा बनता है साक्षी शब्द ये कहा कते ऐसे अभिप्राय वाला व्यक्ति शंका करता है रे कते ही शंक शंका करता है क्यों क्या शंका करता है तो साक्षी के तभी ईश्वर से क्षण क्रियाशी अगर साक्षी है ईश्वर में साक्षित्व तो धर्म यदि है तो साक्षी होने से एक क्षण क्रिया होगी देखेगा ना देखना भी तो क्रिया है और क्रिया अगर विकृति आ जाएगी ईश्वर जा में विक्रिया नहीं, एक आशय। तथा जब विकारित्व संसारित्व अनित्व हो सकता आशीन अब ईश्वर के सारे दोष आ जाएंगे विकारित्व दोष विकृति हो गए ईक्षण क्रिया के कारण विकृति और संसारी जो जो क्रियावान होता है वो संसारी होता है और अनित जो जो क्रियावान होगा अनित्य होगा इत्यादि दोष के द्वारा दोष के ग्रसित होने से इस ईश्वर का ईश्वर ही नहीं जाएगा ये पूर्वादी की शंका है ये शंका है टीका में टीका में कहा था साक्षर से क्षण क्रिया सात ये शंका हो गई तपा उसके उत्तर में सिद्धांत बोलते हैं नित्य इत्यादि का नित्य विज्ञान स्वभाव वो कोई विक्रिया नहीं होता वो तो नित्य विज्ञान स्वभाव वाला ज्ञान स्वरूप है कैसा है नित्य विज्ञान स्वरूप आगा आगंतु तो ज्ञान वाला नहीं नित्य विज्ञान से होता है। आगंतु तो ज्ञान को तो जीवों को होता है ऐसा काम है ठीक है नित्य विज्ञान स्वभाव से अनिवार्य विषय अव छे है साक्षित्व परंधान था कह है। थे देखो नित्य विज्ञान स्वभाव में ये भी उसमें साक्षित्व आना नहीं चाहिए ईश्वर वास्तविक साक्षित्व भी नहीं कल्पना होती तो। है केवल कह रहे हैं नित्य विज्ञान स्वभाव से अनिर्वाषय उचित है विषय अनिर्वा्य है ना सब रूप से निर्वचन होता है ना असद रूप से निर्वचन होता है ना उभय रूप से निर्वचन होता है क्यों विषय जितने विषय है असत्य न प्रतीयता अगर विषय न हो बिल्कुल न हो तो उसकी प्रती नहीं होना चाहिए जैसे खरगोश के सिंह आज तक किसी ने देखा नहीं आकाश कुशुम किसी ने देखा नहीं तो असत है दंजा पुत्र आदि को किसी ने देखा नहीं यह असत पदार्थ होता और सतचेत न प्रतीय सत्य न बात अगर सत्य हो विषय तो बात नहीं होना चाहिए ये तो प्रतिदिन बात हो रहा है फिर भी हमारी मूर्खता है हम उसी के पीछे पड़े हैं जब हम अभी दो चार घंटे के बाद स्वप्न में जाएंगे तो खो जाएगा ये बात हो जाएगा जागरूक वाला खो जाएगा सब, बात हो जाता है और जब वहां दूसरे संसार में हम चलेंगे यह संसार नहीं रहता स्वप्न में दूसरा ही संसार होता है फिर उसको छोड़ेंगे फिर यहां आएंगे वो खो जाता है वो बाद हो जाता है और सुश्रुति में दोनों का बाद है तुरिया अवस्था तो दूर रही लेकिन सुश्रुक्ति तक तो सब सबको अनुभव है अगर विषय हो तो सुश्रुप में भी मिलना चाहिए नहीं होगा नहीं है तो सच्यता सब को यदि वास्तविक विषय हो तो बात नहीं होना चाहिए बाढ़ हो जाता है जागृतता स्वप्न में बाद है स्वप्न का जागरूक में बाद है विषम का सुश्रूप में दोनों का बाद है पूरी अवस्था में तो बाढ़ आई है वहां हम पहुंचे नहीं है सुशुभ तक तो हम विचार कर ही सकते हैं और असत चेतना प्रति ज्यादा असत हो तो प्रकृति नहीं होना चाहिए आकाश कुशुमाधि कभी किसी को दृष्टिगोचर नहीं, नहीं पड़ा है क्योंकि ये मारे बाहर भी हो रहा है और प्रकृति भी हो रही है किसी को अनिर्वतीन शब्द से बोलते हैं यही कह रहे हैं नित्य विज्ञान स्वभाव से यद्यो ईश्वर का स्वरूप है नित्य विज्ञान स्वरूप है मैंने भी उसको अनिर्वाच्य विषय ये जो विषय अनिवाच्य में आ जाते हैं निर्वचन में हो पाता है माने क्या निर्वचन सदरूप से या असद रूप से या उभय रूप से निर्वचन नहीं हो सकता वैसे निर्वचन है विषयादि शब्दों से हम निर्वचन करते हैं रूपरसादी शब्दों से निर्वचन करते हैं क्योंकि सब असत सदस्य उभये न निर्वतु न सकते यदि अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ यह होता है सदरूप से असद रूप से, से उभय रूप से जिसका निर्पण न हो सके उसको कहते हैं अनिर्वचनीय वेदांत में अनिर्वचित शब्द का अर्थ ये होता है तो नित्य विज्ञान स्वभाव से अनिर्वचनीय विषय अवश्य नित्य विज्ञान स्वभाव है ईश्वर का फिर भी अनिर्वाच्य जो विषय है उसके घेरे में पड़ने के कारण क्या हो जाता है साक्षित्व साक्षी माना गया नित्य राष्ट्र ने साक्षित्व कल्पित है साक्षित्व एक स्वप्न द्रष्ट प्रदीक्षण क्रिया वास्तविक क्रिया, क्रिया, हाँ। साक्षित्व नहीं है वहाँ क्यों विकृति नहीं आती है जैसे स्वप्न द्रष्टा है स्वप्न में गया हुआ व्यक्ति का प्रदीक्षण क्रिया स्वप्न देख रहा है उस क्रिया से इसमें कोई विकृति नहीं आती है जगने वाले जब करते वही कोई भी नहीं आती है ठीक इस प्रकार है कहा वास्तविक कहा है ये बताएगा ठीक है सर्वस्वी आत्मभूत से ईश्वर ही संसार धर्मे विभेद संसारी ऋदारी के संज्ञान अगर सब जीवों का आत्मस्वरूप है सर्वस्व आत्मभूत बोला था अभी भी भाष्य में बोल दिया था सबका स्वरूप यदि है तो ईश्वर क्या होगा उस स्थिति में तरी संसार धर्म यदि तो संसार धर्म जो दुखित्व धर्म है जीवों का धर्म उसेमान होगा ईश्वर दुखी होगा तो जीव से अभिन्न है ईश्वर तो जीव धर्म में विपागमान होगा ही यही समझा है सर्वस्व जीव से आप ईश्वर अगर सभी जीवों का आत्मस्वरूप है अपना स्वरूप है ईश्वर उस स्थिति में तभी संसार धर्म जो तो जीवों का जो धर्म है संसार धर्म है सुख दुखादी धर्म उसके द्वारा लिप्यता भी लिपायमान होगा ईश्वर संसारी अभेदात क्यों संसारी जीव से जो तो धर्म है जिसके पास सुख दुखादि धर्म है उससे अभिन्न हो गया है ईश्वर तो, तो वो धर्म ईश्वर में रहेगा लिपावान होगा ये संसारी अभेदा इतिहास में ऐसे शंका उठाकर उत्तर देते हैं संसार धर्म ये असंपृष्ट है ये उत्तर दिया संसार धर्म से संपर्क नहीं होता ईश्वर असस्पृष्ट ऐसा है श्रुते श्रुतिया है ईश्वर को संसार धर्म लेपाव में होता इसके लिए श्रुति यहाँ आगे श्रुति देने संसार धर्म ही असस्पृष्ट एक नंबर तिप्पणी नहीं सर्पा भेदी भी तदात्म भूता ऋतु सर्वधर्म संस्कृति व्यक्त भाव स्पष्ट है दृष्टांत है सर्प से अभिन्न कृषि में जो कल्पित सर्प का भ्राम होता है वो सर्प ऋतु से अतिरिक्त नहीं है वो सर्प से अभिन्न ऋतु है एक ही वस्तु है होने पर सर्पर आदि है उसे लेपावन होती है क्या ऋतु सर्पाभे भी सर्प से अभेद होने पर भी कल्पित स्थानों में जो सर्प से अभिन्न होने पर भी तदाप तो भूता ऋजु वो सर्प का स्वरूप है ऋजु सर्प का स्वरूप रज्जु ही है वहां उसी में कल्पित होने पर भी सर्वधर्म ही न संस्पर्शते हाँ सर्प के धर्मों के द्वारा संस्पर्श नहीं होता रज्जु में यह व्यक्तम स्पष्ट दृष्टांत है इसी प्रकार यहां भी जीव से अभिन्न होने पर भी ईश्वर जीव धर्म से ईश्वर निपाड़ना नहीं होता इसके लिए है आगे दो नंबर टिप्पणी है श्रुतेश्वर ईश्वर फलदाता उपपद्य की पूर्वक है फलदाता उपपद्धते पहले था तो श्रुते फलदाता ईश्वर उपपद्य थे ऐसा फलदाता पूर्व पृष्ठ में था शव्यादि पर यागा अनुरूप फलदाता उपपत्ति यही था इसमें लाकर के दो पूर्व प्रचार संबंध में करना ये होता श्रुतेश ईश्वर फलदाता उपदे श्रुति से भी फलदाता ईश्वरी सिद्ध होता है अभी हम तर्क फलदाता ईश्वर को मान रहे थे एक शव्य पुरुष की दृष्टान को देकर के श्रुति से भी सिद्ध ठीक टीका भैया तो न केवल उपभोक्तिश्वर सिद्धि क्या केवल युक्ति से ही ईश्वर की सिद्धि आते हैं जैसे नैया केवल ईश्वर से ही ये युक्ति से ही सिद्ध मानते हैं क्षति अमुरादिप कर्तृजन्यम कार्य युक्ति अनुमान अनुमान से ईश्वर की सिद्धि मानते हैं जब नास्तिकवाद आता है उस काल में सुर्तियां काम नहीं करेंगी नई गायकों को आगे करना पड़ता है चलो बोलो भाई क्या बोल रहे हैं ये बोले भाई ईश्वर है आ, हम सिद्ध करेंगे तर्क से क्यों वो है, सब तार्किक को तर्क से बोलना पड़ेगा अमेरिका जाने वाले हिंदी लेके जाएगा तो क्या वो समझेंगे उसको अंग्रेजी भी जवाब देना होगा तो वैसे यहां भी जब नास्तिक लोग आएंगे तो तार्किकों को आगे करना के ट भी करना पड़ेगा कहा भी है वैसे देदान के लिए कि हम आपस में लड़ाई हमारी है जब नास्तिक लोग आएंगे तो हम सब एक हो जाते हैं। सब मिल के लड़ाई करते हैं युद्धिष्ठ जी ने कहा है सतम तभी बजन पंच स्वकीय विग्रह सती परस्मिन पर... परस्म विग्रह प्राप्ति बजन पंचोत्तरम शतम जब तो वो गंदर्व... अपहरण लेकर के अपहरण लेकर दुर्योधन आदि को ले जाता है जंगल में जब परेशान होते थे युधिष्ठ के शरण जाते हैं आपके भाई को अपहरण करके ले गया गंदर्भ के बोलते हैं तो युधिष्ठ भीम अर्गुना आदमी को बोलते हैं जाओ हमारा भाई को गंदर्व अपहरण करके ले गया है उसको छुड़ाओ तो भीम थोड़ा मोटी बूटी का है तो भीम बोलता है जो हवा ने जो झाड़ू ने करना था वो हवा ने कर दिया जो हमने करना था जिस काम को उसको अपहरण हमने करना था जंदर्म की अच्छा हो गया विधि ने तब कहा नहीं ऐसी बात नहीं है सतम सतह बजन पंच और सभी के विग्रह अगर आपस की झगड़ा हमारी हो तो वो एक सौ भाई हैं और हम पांच भाई हैं ये आपस की बात है और दूसरे व्यक्ति के साथ होता हो तो भजन पंचो तरम सतम हम जब सौ पांच भाई हैं दूसरे के साथ लड़ाई है जंदर्म के साथ नहीं जाओ वही बात है यहाँ तो यही है न केवल उपोक्तेर ये श्रुतेरपी श्रुति है ईश्वरी की सिद्धि किले ता उदाहरण उन्हीं श्रुतियों का उदाहरण देते, देते हैं का उदाहरण देते हैं न लिप्यते लोक दुखे बाह्य पठु प्रतिशत शब्द है सूर्य यथा सर्वोक चक्षुर् नीप्यते चाक्षुसि बाह्य दोष ही एक सर्वूता न लिप्यते लोक दुखी तो न भाई जाती ऐसा है जैसे सूर्य एक है तो वो सभी प्राणियों के चक्षु माना जाता है त देव है, तमाम मंत्र बुद्ध है वो चक्षु है सबका और अब सूर्य और प्रकाश हो तो हमारे चक्षु कोई काम ही नहीं कर पाएगी अंधेरे में कुछ हमारे चक्षु देखता है क्या तो ये चक्षु का चक्षु है सूर्य सबका चक्षु है सूर्य सूर्य यथा सर्वलोक से चक्षु प्राणी मात्र की चक्षु है सूर्य देव देव तक चक्षुरता चंद्र मंत्र बोलते हैं तो चक्षु है सूर्य किन्तु नव्य चु शाह जितने लोगों के चक्षु के द्वारा जो देखा जाए पदार्थ अच्छा बुरा पदार्थ जो भी होगा उसके द्वारा सूर्य लिपायमान जैसा नहीं होता सबके चक्षु होने पर भी चक्षु संबंधी जो पदार्थों के द्वारा लिपायमान नहीं होता शुरू ठीक इसी प्रकार एकस्त तथा सर्वभूत अंतरात्मा सभी जीवों के आत्मा आत्मस्वरूप आत्मा एक ही होने पर भी न लिप्त थे लोक दुखे न भाई जीवों के दुखों से बाहर है बहिर्भूत है लिपायमान नहीं होता एक श्रुति दिया न लिप्त थे लोक दुखी न भाई ये और भी श्रुति है जरा मृत्यु अत्यधिक कहा उस आत्मा में जरा मृत्यु आदि कोई दुख है ही नहीं सबको अतिक्रमण कर जाता है जरा मृत्यु आदि का पता जब शरीर के साथ जब तक तो तारात्म्य है तभी तक जरा मृत्यु की कल्पना है अब कल हम शरीर से विचार से अपने को अलग कर सकें जरा मृत्यु में बूढ़ा होना आत्मा कि न बूढ़ा होता है न मरता है न जाए दे मृत कदाचना आदि पठोपंच आपने पढ़ा है आत्मा में जरा मृत्यु आदि है जरावृत्यु का अतिक्रमण करता है ये तो हम गलती से मांग बैठते हैं शरीर के साथ एकता करके मरने वालों के साथ एकता करके हम अपने मरने वालों से मर वास्तव में आप समझने वाला हूं जरा मृत्यु जरा मृत्यु को अधिक्रमण करता है आत्मा ऐसा आया है और विदर्भ भी मृत्यु आया है अयव आत्मा आत्मविवार है तो विदर्भ भी मृत्यु शामू उठाते हैं जरा रही थे मृत्यु रहित है आत्मा न जरा अवस्था वृद्ध अवस्था है ना मृत्यु है सत्य कामा सत्य संकल्प यह भी है आत्मा ऐसा है जैसे सोचता है वैसे हो जाता है हम तो जो सोचते हैं हमारा गलत हो जाता है हम सोचते हैं दूसरे घर में आव लग जाए अपने गलत में आव लग जाती है किन्तु परमात्मा ऐसा नहीं सबके काम है सबके संकल्प है यह सब सर्वेश्वर ये कहा यही सब सबका ईश्वर है तो मुंडक में आता है ऐसा सर्वेश्वर क्या कुंडन कर्म है कि जिसको ऊपर देना चाहता है उसे अच्छा कर्म करवाता है अनुश्न अनवय हूं कैसी थी द्वा सुना शासन कहा मुंडकोपन शब्द कहा है बिना खाए पिए चुपचाप देखता रहता है या दो, दो आत्माएं है इसमें जीवात्मा परमात्मा दो आत्मा है एक अंतरियांग रूप से जीवात्म रूप से दो तो बैठे हुए हैं अन्य विचार स्थिति ऐसे कहा है एक तो कर्मफल का भोगता है और एक केवल देखता रहता है खाता पीता कुछ नहीं ऐसा करके कहा आत्मा और गारगी बनाने में आया एक तत्व अक्षर ऐसे प्रशासन में अक्षर बनाने में आए कारण इसीलिए प्रशासन विशेष शासन में सूर्य चंद्र आदि सब धारित है विद्रीत है काम कर रहे हैं सब अपने काम कर रहे हैं इत्यादि इत्यादिया असंसारी असंसारी आत्मा की चर्चा के लिए स्मृतियाँ है एक से आत्मा नित्य मुक्त हो स्मृत एक असंसारी आत्मा है नित्य मुक्त आत्मा है सिद्धि में स्तृतियां बहुत सारी स्मृतियां दृष्टांत के के लिए दिया गया इत्यादि स्मृत सरसो और स्मृतियां भी बहुत सारे हजारों है इस आत्मा के नित्य मुक्ता आत्मा की सिद्धि के लिए स्मृतियां हैं स्मृतियां है, कैसे नहीं हुआ आत्मा युद्ध होना चाहते हैं टीका देखिए टीका मेरा देखिए स्मृत यथा सर्वगतम सौक्षाथ आकाशम उपलिप्य थे सर्वत्र अपितेह तथा उपलिप्य थे गीता के त्रयदश अध्याय है जैसे आकाश सर्वगत है आकाश का अभाव कहीं भी नहीं है फिर भी कहीं भी लेपायामान नहीं हो असंग यथा सर्वग्रतम सर्वग्रत होने पर भी आकाशम सौक्ष सूक्ष्म होने के कारण अति सूक्ष्म है आकाश इसलिए कहीं भी लेपायामान नहीं होता यद्य सर्वगत है सर्वत्र आकाश है फिर भी आकाश लेपायाम कहें भी नहीं क्यों सौक्ष्मी प्रकार सर्वत्रा वस्तुत्व पूरे शरीर में आत्मा ही आत्मा है आत्मा का अभाव किसी कोने में भी नहीं है सारे कोने में होने पर भी इसके गंदगी से जताजमान नहीं होता है सर्वत्र प्रस्थित होते तथा को लिप्त शरीर के धर्म से जताजमान नहीं होता गीता भी त्रयोदश अध्याय में है और भी है स्मृति और भी देते हैं समान सर्वेश भूतेषु तिष्टम परमेश्वर दिनश्य सविनश्य सपश्यति त्रयोदश अध्याय में है सभी भूतों में समान है आत्मा चाहे ऊंच व्यक्ति हो ऊंची हो ऊंच निज भाव तो शरीर के में कोई देवता को कहा जा रहा है कोई से कोई भूत प्रेत शरीर के भाव से कहा जा रहा है आत्मा में कोई ऊंच निज भाव नहीं आप है आपका सम है इसलिए सम नाम ही आत्मा का समम सर्वेश भूतेशु ष्टम सभी भूतों में समान रूप से रहने वाला जो परमेश्वर है उसको विनश्यत्सु अविनश्यंतम सारे भूत तो विनाशी है और वो अविनाशी है उसको जो देखता है वो ही बाकी सब अंधे है ऐसे आत्मा को जानने वाला ही देखने वाला माना जा रहा है यह पश्च्य पश्च्य गीता जी गी प्रदेश अध्याय जैसा कहा और अठारह अध्याय में जाकर बोला, के बोला ईश्वर सर्वभूतान हृदय ब्राह्मण सर्वभूतानी माये सबके हृदय में विराजमान तरह है ऐसा आया हुआ है स्मृत ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण है सब पूर्वोक्त स्मृतियाँ और स्मृतियाँ सब ईश्वर है इसके प्रमाण है निमाशा कहते हैं ना ईश्वर नहीं है तो ये सारे ईश्वर के लिए प्रमाण है स्मृति को तो भले वो माने न माने अलग बात है किंतु तो स्मृति को तो उनको भी मानना ही पड़ेगा वैदिक है ना अवैदिक तो नहीं है वो उनको मानना पड़ेगा ये इन स्मृतियों पर क्या अर्थाएंगे वो कर्म में घटेगा ये कर्म में नहीं घटने वाला उनको मानना पड़ेगा इसके लिए कहा ईश्वर सिद्धि में प्रमाण कहा टीका नार यदि हम अथवारत्म जित्रवाह पूर्व राज्य ने कहा था ईश्वर विषय की जितने स्थिति आए हैं अथवार है कर्म की प्रशंसा भी है जैसे किसी छोटे को राजा बोल देंगे तो बहुत बड़ा खुश हो जाएगा काम हो जाएगा इसी प्रकार कर्म को ही इतना बड़ा काम कर सकता है स्वर्ग दे सकता है ब्रह्मलोक दे सकता है अनु दे सकता है तो ईश्वर है करके प्रशंसा की गई है ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है कर्म के प्रशंसा के लिए ईश्वर श्रद्धा जहां जहां ईश्वरवाचक श्रद्धा आए वो कर्म की प्रशंसा परकवाक है ऐसे पूर्वाद ने कहा था उसका उत्तर हम देना चाहते हैं सिद्धांत ने जो भी ने कहा एक भी नहीं छोड़ेंगे एक एक करके शब्द उच्चर देंगे जरूरतम मीमांसक उत्तम जो मीमांसकों ने कहा था क्या कहा था अपवाद अप्राम ईश्वरवादी स्तृतियां अप्रामाणिक है कहा था जो अथवाद होने से कहा था उससे उत्तर कहते हैं नचर करके बोलते हैं नता तो अथवार सत्य कर रही हूँ इनको स्मृतियां जो दी गई है ऊपर में सारे इनको अर्थवार नहीं कहा जा सकता कल्पना नहीं की जा सकती अथबार अभी अभी हमने जो स्मृतियां दी है स्मृतियां दी है इसको अर्थवार नहीं कर सकते क्यों हो? अन्य योगित्व से भी विज्ञान उत्पादगत अर्थवाद वाक्य दूसरे के साथ संबंध रखने वाला होता है और ये वाक्य अन्य के साथ संबंध अन्योगी है अन्य योगी नहीं योगी माने संबंधी अन्य संबंधी नहीं है अन योग विज्ञान उत्पाद अन्य के साथ संबंध न रखता हुआ विज्ञान के उत्पादन का राये वाक्य साथ कौन वाक्य जैसे दिया था नलित के तेल के बाह्य इत्यादि अन्य के साथ संबंध न रखता ये और विज्ञान के उत्पादन का रहा है इसको अर्थवार कैसे मानोगे अर्थवार वाक्य क्या होता है दूसरे के साथ संबंध रखता है जैसे आदित्य युपा बोलते हैं तो वहां चमकीले पनी को लेकर के युग को आदित्य माना ऐसा कर करके दूसरे के साथ संबंध रहता है आदित्य के साथ संबंध नहीं रहता होगा अच्छा एक आत्म नम एत तो असंगतम यावता उदाहता सर्वा भी श्रुति श्रुतु जीवेशु अनुप्यम धर्मा दर्शय तो जीवात्म परमात्मेदमे तो तो व्यंजंती बोलते जितने चेत मरी दी ना ये तो जीव पर, पर ये तो जीव पर ना एक असंगत आपने जो कहा असंगत है उदाहरता सर्वा जितने उदाहरण श्रुतिया रखी न लिख के लोक कुछ बाह्य इत्यादि जो भी रखी यहाँ जीवेश अनुपत मानन जीवों में हो नहीं सकते हैं जीव में तो हो नहीं सकती श्रुति इसलिए उनका मारा वो धर्मांतर दर सकते जीव में ये धर्म है नहीं ऐसे धर्म दिखा रहे हैं इसलिए जीवात्मा परमात्मा भेदे नंजन तो जीव में धर्म नहीं दिखा पड़े तो जीवात्मा अलग है परमात्मा अलग है भेद ही सिद्ध करते श्रुति को अब सिद्ध करना करते हैं क्योंकि धर्म जीव कहते तो एक भी धर्म करते नहीं इसलिए है इसलिए जीवात्मा परमात्मा भेद तो है ही है यही सिद्ध करेंगे ये कहा ऐसे श्रद्धा नहीं करना क्यों ब्रह्मी एवं सर्वन्म ऐसे श्रुति है सबके सब कौन है ब्रह्म ही है और तब तुम असी अजीब को क्या बोला तुम वही यही वही हो, ये जो श्रुति है इत्यादि श्रुति स्वारस्य इत्यादि श्रुति के अनुग्रह से स्वारस्य के अनुरोध से बिंब प्रतिबंध कल्पित भेद कर विरुद्ध धर्मवास होते हमने बता दिया है कि कल्पित भेद बिंब में हो जाता है कल्पित भेद के कारण से विरुद्ध धर्म का आवास हो जाता है जैसे बिंब हिलता नहीं है आकाश वाला कितना प्रतिब्विंब पर हिल जाता है उपाधि के हिलने पर प्रतिबिंब हिला हुआ होता है विरुद्ध दर्म दिखाई दे रहा है किसके कल्पित भेद वास्तव की आवश्यकता है। यहाँ में जो दुखित्व सुखित्व धर्म है उपाधि के कारण वास्तव भेद ये सीधना होगा अच्छा ठीक है ना विषय का समयोगे ओमाणश ष्त भास्तेशंत हे मलिशंत ओ शांति शांति